उसी के नाम है माया उसी का नाम है जीव उसी का नाम मन उसी का नाम कलना उसी का नाम सुरता अब मुंडो ने अपने में कल्प लिए सुख दुख होते वृत्ति में मान अपमान होते वृत्ति में अब मैं योग करूंगा एकांत में जाऊंगा ये भी वृत्ति है अब मैं भोग भोगूंगा भीड़ में जाऊंगा तो मैं को जाना नहीं तुम्हारा तो वास्तविक मैं न भोग भोग सकता है न योग करता है योग भोग ये दोनों वृत्ति में है योग भोग जाको नहीं सो विद्वान अरोग, जिसको योग और भोग दोनों नहीं वृत्तियों से परे पहुंच गया अपने स्वरूप को जान लिया वो आरोग है तो दुख सुख वृत्तियों में है दुख सुख वृत्तियों में है लेकिन हम लोग समझ सके संस हम में है तो हम हमको नहीं जानते इसीलिए वृत्ति को सूक्ष्म करके वृत्ति कोई वृत्ति से बाधित करना है वृत्ति से निवृत्त होना है दूसरे लाख पाए करो आत्मलाभ नहीं होता आत्मलाभ तो होता है आत्मदेव को जानने से और जानने वाला कोई दूसरा नहीं है जो सुखी दुखीपना अपने में आरोपता है जिसको सुख दुख होता है वही अपने असली स्वरूप को पहचान ले तो सुख दुख समझता है कि वृत्ति में होता है सुख आया और गया दुख आया और गया तो जो आके जाए जाके आए आके जाए तो जाने आने वाला हुआ जाने आने वाले को जो देखता है वो तो अटल रहा वो अटल अपना स्वरूप है जैसे आकाश में तरोवरे भाजते हैं आकाश में हाथी घोड़ा रथ बादलों का भाजता है आकाश में ये आ आके चले जाते ऐसे ही हमारे हृदय आकाश में ये भाव और क्रिया प्रतिक्रियाओं की संवेदना आ आके चली जाती है जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राय का दाना छोटा है ऐसे ही हमारे चिदाकाश व्यापक स्वरूप के आगे ये भूताकाश भी छोटा है ये जो बाहर का आकाश दिखता है वो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा हमारा निज स्वरूप के आगे वो भी छोटा है वैसे भूताकाश चित्ताकाश जिससे प्रतीत होता है वो है चिदाकाश हम ये भूताकाश प्रतीत होता है न हमको चित्त में विचार उठा वो प्रतीत होता है ना प्रतीत माना बास मान दिखना जिससे दिखता है दिखने वाली चीज देखने वाले से छोटी होती है। तो ये भूताकाश दिखता है चित्ताकाश से छोटा है चिद्दाकाश से छोटा है बोले भूताकाश में तो हम लोग कहें और हमारे अंदर तो चिदाकाश है तो चिदाकाश छोटा हुआ कि चिद्दाकाश अपने देह को मैं मान के बोलते हैं कि हमारे अंदर है लेकिन यही चिदाकाश इस भूताकाश को भी आवृत करके बैठा है ढांप के बैठा है जैसे ये आकाश सत्संगाल को ढांक के बैठा है कि नहीं भूताकाश सत्संगाल के आकाश को ढांप के बैठा है ऐसे ही चिदाकाश इस भूताकाश को ढांप बैठा है वो है पर परमात्मा। परमाण ये बहुत सूक्ष्म बात है गुप्त बात है ये सत्शिष्य को और पुत्र को विद्या दिया जाता है ये ब्रह्म विद्या सत्पात्र शिष्य अथवा पुत्र के हृदय में ठहरती है और पुत्र भी गुरु की नाहीं जब सुने तब पप्पा की नाहीं सुने तो नहीं जैसे घटाकाश को मठाकाश व्याप के बैठता है ये आकाश है न अपना हॉल का इसको मठाकाश कहा इसमें घड़ा रखा तो घड़ा कई घड़े इसको कई घड़ों को मठ ने जगा दिया ठोर दिया ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ने इस भूताकाश को ठोर दिया है तो वो भूताकाश के भूताकाश भी चिदाकाश के अंदर है ऐसा वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म उसीलिए उस सब में है लेकिन सब का नाश होने से उसका नाश नहीं होता जैसे सब घड़ों का नाश होने से आकाश का नाश नहीं होता आकाश सब घड़ों में है ऐसे ही सब शरीरों का नाश होने से भी चिदाकाश का नाश नहीं होता तो जहां बैक्टेरिया या भूत जात तो जीव जंतु जाते हैं वहां उन्हें सूर्य का प्रकाश या हवा मिलती है क्योंकि हवा सब जगह है जहां जीव जाते हैं हवा उनको व्याप्त है जहां जीव जाते हैं आकाश उनको व्याप्त व्याप्त है ऐसे ही जहां भी कुछ हिलचाल होती है, चिदाकाश उसको व्याप्त है बस कितना भी तेजी से भागे तो आकाश को लेकर नहीं भागती आकाश अपनी महिमा में है वो बस से भी गुजर जाता है इतना सूक्ष्म है घड़ा लेकर भागो तो घड़े के अंदर जो आकाश है वो उतनी जगह का आकाश लेके तुम भागे ऐसी बात नहीं वो घड़े से आर पार हो गया ऐसे ही सचिदानंद स्वरूप कोई मरो चाहे जन्मो सचिदानंद स्वरूप को जीते हैं तो भगवान मौजूद है और मर गए तो मर गया कबू नहीं वो जो क्यों है सर्वत्र जैसे बिलोरी काच लेकर कहीं भी जाओ सूर्य के प्रकाश में एक जगह पर बिलोरी काच ठहरा कर अग्नि प्रकट किया अब वो जगह को छोड़कर कहीं भागे तो क्या दूसरी जगह नहीं मिल सकता। हो सकता है क्या हो सकता है सूर्य व्यापक है बिलो काट के अपेक्षा ऐसे ही सूर्यों का सूर्य जो है चिदाकाश वो व्यापक है संस्कार पड़े मैं मेरे के अंतःकरण में मन बुद्धि में और जहां भी अंतःकरण जाता है वहां चिदाकाश का सत्ता लेकर अपने संस्कारों के अनुसार चेष्टा करता है जहां बिलोरी काच जाता है वहां सूर्य का अपने संस्कारों के अनुसार प्रकाश ग्रहण करता है आयने का प्रकाश ग्रहण करता है ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप पर परमात्मा जो अपना वास्तविक स्वरूप है अंत कण जहां जाता है जैसा सोचता है उस वक्त उसको वहां वैसा ही प्रतीत होता है और उसकी वृत्ति जब नींद में चली जाती है तो कुछ नहीं लेकिन वृत्ति नींद में चली गई कुछ नहीं की अवस्था को भी जानता है रात को गहरी नींद आ गई कुछ नहीं देखा नींद आ गई कुछ नहीं देखा उसको भी तो देख रहा है बड़ा शांति से सो गए कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा को भी जो देख रहा है वो चिराकाश है भूताकाश को जो देख रहा है वो चिदाकाश है चित्त चित के विचारों को जो देख रहा है चिताकाश को जो देख रहा है वो चिदाकाश है तो उसको मैं रूप में मन नित्य करे भ्रांति दूर हो गई हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र शिव सब कुछ हो गया जिसने अपने चिदाकाश स्वरूप को मैं रूप में जान लिया, जहां चिदाकाश अग तुम चिदाकाश नहीं होते तो यहां बैठे बैठे सूर्य को नहीं देख सकते तुम जहां नहीं हो वहां का तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता है तुम्हारी इंद्रियां सीमित है सूर्य तक पहुंच सकती हैं। लेकिन उससे भी पार चिदाकाश तुम्हारा स्वरूप है इंद्रियों से जो दिखेगा वो सीमित हो दिखेगा लेकिन इंद्रियां भी वही देख सकेगी जहां तुम नहीं तुम हो तुम नहीं हो वहां इंद्रियां नहीं देख सकती है तो सूर्य के ऊपर भी तुम हो उसी सूर्य दिखता है चंद्रमा और उसके ऊपर भी तुम हो उसी वो दिखता है लेकिन तुम जब देह को मैं मानते हो तो यहां थाप खा लेते हो सूर्यलोक और उसके ऊपर भी यहां उसके ऊपर भी तुम हो इस आकाश को व्याप्त करके बैठा है जैसे घड़े को घड़े के आकाश को मटका आकाश व्याप्त करके बैठा है ऐसे ही चित्ताकाश भूताकाश को व्याप्त करके बैठा है वो चिदाकाश चिदाकाश मन वो ब्रह्मस्वरूप इसलिए ब्रह्म सर्वत्र है सर्वत्र है क्यों कहना पड़ता है ये सर्व दिखता है अनेक दिखता है हकीकत में सब उसी में है जैसे पापी पुण्य आत्मा दुर्जन सज्जन अपना पराया आंधी तूफान बरसात गर्मी सर्दी सब आकाश के अंदर ही है ये सब होते हुए भी आकाश का कुछ बढ़ा नहीं सकते और बिगाड़ नहीं सकते कितना भी आंधी चले कितने भी झगड़े हों कितने भी आग लगे कितना भी बाहर का पानी बढ़ जाए ये आकाश के अंदर ही तो है कितनी भी बरसात हो जाए तो आकाश के अंदर है चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार को जाने आधिकारिक मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नहीं ना हम मन बुद्धि अहंकार चित्त हम नहीं हैं तो हम हैं चिदाकाश और चिदाकाश की सत्ता से ये प्रतीत होते प्रतीत होते बदलते हैं। तो मूर्खता से हम लोग प्रतीत होने वाले और बदलने वाले साधनों को मैं मान बैठते ये साधन है ये प्रतीत होने वाले और बदलने वाले साधन हैं और हम अबदल हैं प्रतीत होने वाला माना क्या माना दिखने वाले ठीक है ना? तो जो दिखने वाला है वो है माया जिससे दिखता है वो है मालिक जो दिखे सो माया माया कोई स्त्री साड़ी पहन के बैठी उसका नाम माया नहीं है उस चिदाकाश में जो फुरने से नाम रूप बन गया उसको माया बोलते माया माने क्या धोखा। माया माने धोखा। तो धोखा है लेकिन धोखा को धोखा नहीं समझते हैं इसीलिए धोखा खा जाते हैं। माया को माया नहीं समझते उसीलिए जन्म मरण के चक्कर में चले जाते जन्म मरण हकीकत में हमारा होता ही नहीं चाहे ज्ञान हो चाहे नहीं हो अज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं है लेकिन अज्ञानी नहीं जानता तभी भी वो है तो ब्रह्म है तो चिदाकाश लेकिन नहीं जानता है तो अपने चिदाकाश में ठहरता नहीं और माया माया को मैं समझता है इसीलिए दुखी होता है यात्रा होती रहती ये ज्ञान अगर बैठ जाए दिमाग में चित्त में ठहर जाए तो यही है प्रसाद इससे सारे दुख दूर हो जाते हैं प्रसाद सर्व दुखानाम नाम हानिरस्य उप जाएते प्रसंचित सोयासो तो ऐसी कोई क्षण नहीं है जो तुम परमात्मा से अलग हो जाओ ऐसी कोई जगह नहीं जो तुम परमात्मा से अलग हो जाओ चलो परमात्मा से अलग परमात्मा शब्द नहीं ऐसी कोई जगह नहीं ऐसी कोई मिनट नहीं जो तुम आकाश से अलग हो जाओ आप आकाश से अलग होके हमको बताइए है किसी की हिम्मत एवं कोई जगह नहीं कि तुम्हें आकाश से जुदा थी देखाड़ो आकाश से दूर जा देखाड़ो या आकाश से तुम दूर नहीं जा सकते कोई चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो कितने भी बुरे बनो कितने मोटे बन जाओ कितने छोटे बन जाओ लेकिन आकाश को छोड़ सकते हो है तुम्हारी ताकत है आकाश का त्याग कर सकते और आकाश तुम्हारा त्याग करना चाहे तो कर सकता है नहीं। जैसे आकाश तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता तुम आकाश का त्याग नहीं कर सकते ऐसे ही चिदानंद स्वरूप पर परमात्मा तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता अब तुम परमात्मा का त्याग नहीं कर सकते। तुमने रुपयों का संग्रह किया अथवा रुपये त्याग दिए तभी भी आकाश का तुमने संग्रह भी नहीं किया त्यागा भी नहीं तुमने कर्म कांड किया उपासना किया तब भी भी आकाश उतने का उतना नहीं किया तब भी उतने का उतना ऐसे ही वो आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा रूप में तुम उतने के उतने वही के वही उसको न जानने से सारे अनर्थ है और उसको जान लिया तो कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होता है। कोई कर नहीं सकता देखो को कोई रख नहीं सकता और तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता तुम अपने को छोड़ नहीं सकते और देखो रख नहीं सकते शरीर को रख नहीं सकते और अपने को छोड़ नहीं सकते घड़ा को कोई सदा नहीं रख सकता और आकाश को कोई नाश नहीं कर सकता है तो देह है घड़ा हो तो आकाश स्वरूप चीदा आकाश स्वरूप और देह है उसमें बुलबुला तुम हो सागर देह है बुलबुला तुम हो आकाश देह है घड़ा तुम हो सोना देह है आकृति गहना तुम हो मिट्टी तो देह है खिलौना तुम हो सूत तो देह है सूत में सूत से बना हुआ चश्मा अथवा सूत, सूत से बना हुआ खिलौना तुम हो धागा दे है मणिया धागे की मणि धागे में पिरोई हुए ऐसे उसीलिए गीता में कहा सूत्रे मणि गणा इव मैं जगत में व्याप्त हूं कैसे कि जैसे सूत के धागे में सूत की मणिया ऐसे ही मैं जगत में व्याप्त हूं तो जैसे कृष्ण जगत में व्याप्त हैं तो श्री कृष्ण की आकृति देखो तो जगत में कहा दिखेंगी लेकिन श्री कृष्ण अपनी वो माया विशिष्ट आकृति को मैं नहीं मानते श्री कृष्ण वास्तविक मैं को मैं जानते और हम लोग नहीं जानते तो जो श्री कृष्ण का वास्तविक तत्व है नाली के कीड़े का वास्तविक तत्व है लेकिन वो अभागा नहीं जानता इसलिए दुख भोग रहा है और उसी नाली में उसको अच्छा लगता है और श्रीकृष्ण हंसते हंसते द्वार का डूब रही तो हंसते हंसते डूबाने कोई बात नहीं क्योंकि अपना चिद स्वरूप में तो कोई घाटा नहीं हजार घड़े फूट जाए आकाश को घाटा पड़ा अच्छा लाख घड़े बन जावे तो आकाश को कोई लाभ हुआ कि हम देखे कि हमारी माया देखी बोलो माया देखी ये जो आकृति हमारी माया है जो दिख जाए वो सब माया है चाहे फिर किसी का भी देह हो लेकिन जिससे देखा जाता है और देखने वाला भी जिससे देखता है वो है चिदाकाश परमात्मा लेकिन माया भी परमात्मा को छोड़ नहीं रह सकती जैसे घरा आकाश को छोड़ नहीं रह सकता है ऐसे ही दिखने वाले शरीर भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म चिदाकाश को छोड़ के नहीं रह सकते ब्रह्मज्ञान आदरपूर्वक समझ में आ जाए न तो हजारों लाखों जन्मों की मजूरी बच जाती है नहीं तो अपने अपने मन की कल्पना के अनुसार आदमी प्राप्ति करता है मन की मान्यता है वो मान्यताएं बदलती जाती है और जैसी मान्यताएं बदलती जाती है जैसा संकल्प होते जाते ऐसे घाट घटता जाता है मन ऐसे ऐसे रूप बना देता है उसी चीज में जैसे बादलों में हाथी घोड़ा हम लोग कल्प लेते हैं कि रथ दिखता है बादलों में हाथी घोड़े दिखते हैं बादलों में मरुभूमि में पानी दिखता है कल्प लेते हैं ना मरुभूमि में पानी ऐसे ही चिदाकाश में मूर्खों ने जगत को कल्प लिया है है नहीं जगत कल्प लिया है और इतना पक्का हो गया है कि वो ही दिखता है ब्रह्म नहीं दिखता है सुबह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 लेकिन अपना आत्मा अपना आपा वही का वही अपने मूल स्वरूप को जाना तो वही का वही आकृति माना तो महाराज कितने ही दुख गए, कितने जन्म लिए तो जिसने सेवा किया है उनके लिए ये जो सतपात्र हैं, उनके लिए ये ज्ञान अमानत रखा जाता है ज्ञान ऋषियों के हृदय में उडेला जाता है साधकों के हृदय में उडेला जाता है परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ ये परम पुरुष वही परमात्मा परब्रह्म परमात्मा उसी चिदा का स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लोक लोकांतर पैदा होके हो, लीन होते जाते हैं जैसे ये तुम्हारे अहमदाबाद दिखती है लेकिन इस अहमदाबाद में कितने ही मकान कितनी फैक्ट्रियां कितने लोग पैदा हुए होंगे और नष्ट हो गए होंगे लेकिन यहां का आकाश में तो कुछ नहीं अरे ऐसे ही ये आकाश भी ब्रह्म की एक छोटी मोटी फैक्ट्री है <laughs> ये जो भूताकाश दिखता है वो भी ब्रह्म में एक तंबू तना हुआ है छोटा सा जैसे तुम्हारे खेत में तंबू तान दो या पृथ्वी पे कोई बड़ा तंबू लगा दो सरगस वालों का तो पृथ्वी की विशालता के आगे सरगस वाले का तंबू क्या बड़ी बात ऐसे ही चीदा आकाश स्वरूप पर के आगे ये आकाश भी भूताकाश भी कुछ नहीं तो सरगस का तंबू विशाल आकाश के आगे कुछ नहीं लेकिन तंबू में कितने बड़े लोग दिखते हैं बड़े हाथी सी सर्गस दिखाने वाले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 जैसे पानी बुधबुद्धे की पानी में स्थिति है लेकिन तरंग हो रहा है और वो अपने को बुध जाना है तो परेशान है पानी तरंगित हो रहा है और बुध को खतरा है क्यों खतरा है कि अपने को बुलबुला मानता है वो पानी मान लेवे तो पानी में स्थिति है कि नहीं उसकी बुलबुले की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 ऐसी बात नहीं है मरने के बाद ज्ञानी ब्रह्म में मन, लीन हो जाएगा तो अभी कहां है ज्ञानवान मरने के बाद ब्रह्म में लीन होते हैं तो अभी कहां है अभी भी उसी में है